शतक्रतो बभूवीथ अधा ते सुम्नम् ई महे समादरणीय अन्य श्रोतृवृंद आपके समक्ष प्रसंग है ईश्वर के और हमारे पर क्या क्या संबंध हैं संबंधों का परिज्ञान उन संबंधों को ईश्वर के साथ कैसे व्यवहार में लाया जा सकता है उन संबंधों को हम अपने जीवन में किन किन कारणों से स्थान दे सकते हैं संबंध क्या क्या है उन संबंधों में उचित अनुचित क्या प्रयोग है उन संबंधों को हम अपने जीवन में प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध करके स्थान कैसे दे सकते हैं इन संबंधों के न जानने से स्थान न देने से उचित व्यवहार में न लाने से हमारी क्या हानि होती है आत्म आत्मनिरीक्षण परीक्षण के साथ साथ इन संबंधों के विषय में कितना परिश्रम कितना काल कितना तप कितनी विद्या की अपेक्षा है इन संबंधों को इस रूप में जान करके जीवन में ढालने के लिए कितना समय लगेगा कितना तप आपको करना पड़ेगा कितना निरीक्षण परीक्षण करते रहना होगा इन संबंधों को हम जन्म जन्मांतर से और इस जन्म बिगाड़ते आए वो जो अनुचित व्यवहार करते आए वो हमारे संस्कार वासनाएं आज विद्यमान है इस जन्म के भी है तो उनको जानना उनको फिर रोकना उनको फिर तनु बनाना उनको भी फिर आगे दग्ध बीज भाव की अवस्था में ले जाना यह सब परिश्रम करना पड़े जो ईश्वर के आदेश से ऋषियों के संविधान से उनके रचित ग्रंथों में जो व्यक्ति के धर्म कर्तव्या कर्तव्य बताए वो जो उन्होंने मानव जीवन की उन्नति के जो संविधान बनाए ईश्वर के जो आदेश संविधान हैं उसके विपरीत व्यक्ति के उल्टे विचार उल्टी मान्यताएं विपरीत आचरण कुसंस्कार जन्म जन्मांतर के संस्कार इस जन्म के उल्टे संस्कार और एक भाग और है सत्वर तम का प्रभाव जो हमारे शरीर इंद्रिया अंतकरण नाड़िया इनका प्रभाव भी हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है इससे क्या समझ माया जैसे कुसंस्कार विपरीत व्यवहार ईश्वर के आदेश से विपरीत आचरण जन्म जन्मांतर का आचरण उसकी वासनाएं संस्कार इस जन्म के आचरण उनका उनके संस्कार ये जैसे हमारे मार्ग में बाधक रूप से उपस्थित हैं ये अब इनका दूर करने में हमको बहुत कुछ करना है ऐसे ही स्वभाव तत्व रज तम का प्रभाव भी हमारे जीवन पर रहता है और उसमें सत्व का अधिक रहता है तो हमारी उन्नति अधिक होती है विकसित होते हैं रज का रहता है तो उसका अपना स्वभाव रहेगा तम का होगा तो उसका रहेगा ये संस्कारों से जन्म जन्मांत की वासनाओं से अतिरिक्त पदार्थ है क्या समझाओं से अतिरिक्त पदार्थ है। इनका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है हम इसी शरीर में रहते हैं अंत से सब कुछ सोचते हैं गार्ड निद्रा में सोते हैं स्वपन भी हमको आ जाते हैं और उस उन, उन, उन अवस्थाओं में प्रधान होगा तो काम आदि की वासनाएं वैसे, वैसे वैसे रज प्रधान होगा तो उसका स्वभाव जो जो इनमें हमारे शरीर में प्रमुख रूपण उभरेगा उसका प्रभाव हमारे आत्मा पर हमारे जीवन पर पड़ता रहता है आप सो गए स्वप्न आ गया कल्पना कीजिए जो दैनिक जीवन में काम क्रोध आदि बुरे विचार कुवासनाएं जो चलते परते हो दी सकते हमको रोकने में समर्थ काम में है काम क्रोध को न उभरने दे हन्तु स्वप्नवस्था मे प्रति अधिकार से भी किसी कियपूर्वक वस्तु इच्छा नहता अधिकार य सो जाता तमोगुण प्रभाव दैनिक जीवन में चलते फिरते जो अधिकार पूर्वक इन को रोके रखता था वह स्वप्न अवस्था में अच्छा मान के वह चोरी कर सकता या नहीं चोरी को अच्छा कर्म मान के चोरी कर सकता है या नहीं आपका अनुभव अनुभव है या नहीं आपका है जी व्यक्ति वही चोरी जो जन्म नितांत छोड़ दी करता ही नहीं मान के चलिए अब वो सो गया फिर मान ले स्वपन आ गया उस स्वपन अवस्था में उस गुण के कारण वासना भी प्रबल होती है और वो दो, दो प्रभाव रहते हैं एक तो वासना पहले की चोरी करने की जैसे और उसके साथ ही तम का प्रभाव हो जाए तो तत्काल उभार अधिक हो जाएगा और एक स्वप्न का उसका गुणों का प्रभाव क्या है स्वभाव है गुण का जो अपना है स्था सीधा प्रभावित, करता है।, एक के साथ जुड़ के प्रभावित करता है और प्रभात भी ध्यान देने की बात है कि जन्म जो अत्य विरोध कता चोरिका पूरे कि लो अत्यन्त विरोध कताचि देता प्यता उमे क्या प्रबल र बार तु में स्वप्न मे विरोध केता यदि दैनिक जीवन में उसने रूप से विरोध किया हो, कुछ किचि रख ली हो, तो उस समय उ रुचि चोरी करने में हो जाएगी अच्छे प्रकार से जन्म जन्मान्तर कमरे संस्कार है काम क्रोध लोमवादी कितने जन्मो के हैं कहां कहां पर क्या हुआ इस जन्म के जितने भी हैं उनको जानना और जानने की जो सीमा है वो बहुत गंभीर है दूर त वास्तव में ये जो हैं, इच्छाएं हैं, है हैं, ये इतनी दूर तक चलती हैं कि त्यक्ति समाधि को प्राप्त औरोज कतारे और काले खोज करता रहे लंबे काल करता ता सूक्ष्म रो पकडमे समझमे आता है नहीतु सूक्ष्म जो रूप है, अति वो बिना समाधि के व्यक्ति के समझ में नहीं आता आपने पढ़ाया होगा तो ये स्थानीय उपनिमत्रणी में तो वो चार प्रकार के योगियों का वर्णन आया और रितम बराज प्राप्त योगी की चर्चा होगी ना दूसरे पहले को छोड़ो दूसरे की है तीसरे चौथे की नहीं आपने ये देखा वहां पर वो इतना उच्च कोटि का व्यक्ति जितनी रितम्बरा बुद्धि जिसकी हो गई है और संप्रजा समाधि को प्राप्त कर चुका है और वो कहता है प्रमाद थोड़ा सा असावधान हो जावे करे तो पुनर पुनर्निष्ट स्थानीय उपनिमंत्र ने संग समय अ करणम अब आप देख पाए की वहाँ जाकर के भी वो उ होता है तो आपको पता चला दूसरा व्यक्ति कहाँ जानता है उस सूक्ष्म अवस्था को जो उसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कई अंश बनाओ इसके वहां पर ये एकदम ये अर्थ नहीं लेना कि एकदम वो चोरी आदि बुरे कर्म करने लग जाता है <laughs> क्या समझे आप क्या समझ माया प्रज्ञा प्राप्त है वो उसके मानसिक स्तर पर गिरावट आ सकती है क्या समझ माया आप मानसिक स्तर पर एकदम आघात पहुंच सकता है कुछ नीवन स्तर पर आ सकता है मन में उस भोग की और मान की जैसे अभी भाव की वो ए, अंदर कामना उभर सकती है यदि वह ऐसा, आधा, ऐसा आधान हो जाए मानसिक स्तर पर और उसके लिए वही अनिष्ट है क्या समझवाया वही अनिष्ट अनिष्ट है वो समाधी के स्तर से नीचे गिर गया विक्षिप्त में आ गया अवस्था में वही उसके लिए अनिष्ट है समझवाया नहीं आया समझ में आ गया <laughs> उसके लिए वह अनिष्ट है अब पर वो कितना रहता होगा कि होता बोलते हैं। होता है होता इसको बोलते, स्वामी है है फिर अवधानभिमास्वामि जो ऊची स्थिति प्राप्त स्थिति असावधान स्थिति मे प्रमाद असाधान का प्रभाव हो तो वो अलग बात तो उस स्थिति में उसके एक तो होते हैं पूर्व के संस्कार और उस वजह से आमदानी बढ़ती तो अभी वो उन घटनाओं के होने से बहुत बड़ा सम्मान हो गया एक स्थिति है उसका बहुत बड़ी विविध प्रकार की सामग्री भोग की आ गई ऐसा कल्पना कीजिए तो उस स्थिति में यदि वो कुछ भी असावधान होता है तो पूर्व वाले जो संस्कार होते हैं वो सूक्ष्म रूप में उभ जाते हैं और उसकी पुनः उन भोगों की ओर रूचि हो सकती है और पुनः उसको जो है ना इतनी उसकी विशेषताएं हैं उनको लेकर ये आ सकता है कि मैंने ए, इतनी अपनी योग्यता बना ली है देखो कितने बड़े बड़े लोग मेरा सम्मान करते आएगा नहीं आएगा मन में जैसे कितने बड़े बड़े लोग अच्छा अब इसके दूर करने में बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए ये जो स्थिति उत्पन्न होती है ना इसमें अनेक उपाय होते हैं एक ये रहता है कि जब कभी सम्मान होता है जब कभी अपनी योग्यताए सामने आती है ना विद्या की हो बल की हो योग की किसी की भी हो वहां पर यदि वो योगाभ्यासी ईश्वर को सर्वस्व का स्वामी मानता रहता है तो ये दोष नहीं उभरते अब क्या समझ में आया सिर को स्वामी मानते रहने से ये दोष दोष नहीं, नहीं उभरते यदि वो थोड़ा सा ईज हो जाए तो फिर दोष उभर आएगा समझ में आया नहीं आ रहा यदि सतत उसका स्तर ये बना रहता है कि ये जो, ये जो मेरे अंदर विद्या है योगाभ्यास का बल है या मुझे आनंद की प्राप्ति हुई है और जितने भी समाज के कुछ कार्य के वो गुण कुछ भी हो वो यदि वो ये देखता रहता है कि ये सारे गुण बल विद्या आदि जो ये ईश्वर प्रदत्त हैं ये मेरे नहीं है एक तो ये बात जब ये स्थिति बनी रहेगी तो उस स्थिति में तो भोगों में प्रवृत्ति उत्पन्न होती और न स्वामी बन के हेम भाव जो पैदा होता है अभिमान वो भी उत्पन्न नहीं होता कितने ही दोष योग के क्षेत्र में जाने से तुष्टि दोष सिद्धि दोष जो आते हैं वो ईश्वर को रं न जानने न मानने से अधिक से इसका लंबे काल तक अभ्यास करना पड़ता है और वो अभ्यास में आ जाना चाहिए स्वाभा सिद्धान्त हो को अपने सिद्धान्तीवन का अंग अङ्ग बनाखना चे ये संपत्ति ये शरीर का बल बौद्धिक बल और जो भी वो सब का बनाने देने रखने वाला ईश्वर है महे ये दोष उभरते नीर ईश्वर सहायता मिलती है। इस ईश्वर प्रणिधान के रूप में ये दोष नहीं उभरते और उस ओर से इस ईश्वर से ज्ञान आनंद ये उसको मिलते रहते अब ये व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानता है और बुद्धिमान के मानने के आधार पर इसका ये स्वामी बनता है इन चीजों का वस्तुओं का विद्या का बल का धन का स्वामी बनता है परिणाम ये निकलता है इसकी बुद्धिमत्ता जो है वो मूर्खता परिवर्तित हो जाती है मूर्खता इसकी समझे अब क्या हुई ऐसा मननी च ये दोष अधिक उभरते दाते निटि पे ले जाते ऊर ईश्वर सहायता दण्ड मिलता जा मननी स्वामीत् छोड सीश का मानने से ये दोष न उभरते और ईश्वर सहायता मिलती है अत अन्तर है व्यक्ति अपके उल्टा ही देखा जाता जनसमुदा व्यक्ति वा स्वभाव बुद्धिमान है संसार ईश्वर ईश्वर बुद्धिम अर्थात् स्थिति अभिप्राय है बुद्धिमान ये तु वैज्ञान स्तर बुद्धिमान बुद्धिमान बुद्धिमानो दृष्टि बला हो कृतकता संपादित ने वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं माने जा सकते जैसा कि होना चाहिए अब क्षेत्र मो बुद्धिमान हैम मनुष्य जीवन सफलता क्रष्टि बुद्धिमान अखेगे वैज्ञानो मे ऊञ्चे नीचे स्तर अभिमान जीव बना स्वमी संबन्ध बना तीकार न जीवका अलब इसको सिद्ध करने के लिए पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता है किसको सब कुछ का बनाने वाला उसका रक्षक उसका संचालक पहले भी था अब है आगे रहेगा ईश्वरी का स्वामी है मैं अथवा ये दूसरे व्यक्ति नहीं है यहां तक पहुंचना आप आतंक करो क्या आप कभी दिन में कितने घंटे या कितने कुछ है समय ऐसा स्त्र बनाते हैं कि आप शरीर इंद्रिया बुद्धि विद्या और बाहर की वस्तुएं इनका स्वामी ईश्वर को मानते रहें और ऐसे चलते फिरते खाते पीते रखो ऐसी स्थिति कभी बनाते हो आप और बनाता है बताओ आप में बना देते हो है जी या भ्रांति हो जाती है कई बार भ्रांति भी होती है भ्रांति कैसे होती है वास्तव में वो सूक्ष्म रूप से अपने आप को स्वामी मानता है और मोटे रूप में ईश्वर को मानता है आप देख सकते हैं सभी तो कहते हैं ना सब कुछ ईश्वर का है भारत की परंपरा ईश्वर को मानने वाले की परंपरा में क्या कहते हैं है। सब कुछ ईश्वर का है सारी विद्या ईश्वर की हैं धन सम्पत्ति ईश्वर का है घर कोठी ईश्वर की है आप कहते हैं सुनते हैं भारत में जो ईश्वर को मानने वाले की परंपरा में ये है ना अच्छा उनकी मन स्थिति आप देखें वास्तविक स्थिति देखे तो मोटे से रूप में कुछ अंश है वो वास्तव में प्राय में जैसा है ईश्वर को स्वामी मानना या नहीं है अब आप सूक्ष्मता से नहीं देखेंगे तो आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी आप मानसिक रूप में क्या सर्वस्व का ईश्वर स्वामी ईश्वर को स्वीकार कर चुके हैं एक आप मानसिक स्थिति में सर्वस्व का अपना जो स्वामी त्व उसका परित्याग कर चुके हैं ये आपकी अनुभूति बता सकती है आप इसका अनुभव कर सकते अनुभव करने पर फिर यह त्याग है या नहीं स्व स्वामी संबंध का अथवा हमारा स्वस्वामी संबंध है वस्तुओं से यह स्थिति है अथवा हम मन से भी इसका परित्याग कर चुके यह स्थिति और कभी टूट जाना कभी रहना कभी नहीं रहना पहले वाले जो संस्कार होते हैं पूर्व जन्म इस जन्म के वो तो झट स्वस्वामी संबंध को उत्पादित करेंगे पहले वाले आपने थोड़ा सा समझ लिया, कुछ दिन थोड़ा लोड़सा अभ्यास अर्थ आप स्वस्वामी संबन्ध को छोड़ चके है अवश्यकता न ला काल कभ्यासने प्रयोग चाहि अच्छा ये देखो आपके मन मे कता हो मे योग्यता व्यक्ति अधिक है ता नी आता अपना अपना बता अता नी आता हता बो अता यह बात परीक्षणी नी कते आरक बल है हमारे पास बुद्धि बल है हमारे पास धन सम्पत्ति है तो हम उसको प्रयोग में लाते हैं हम उसके प्रयोग के अधिकारी हैं ये बात ठीक तो उसमें देखना यह है कि एक दृष्टि वो ईश्वर प्रदत्त है हमने उपार्जित की तब भी ध्यान देना उसमें दो भाग जुड़े हुए जीवात्मा का भी उसमें अंश है उत्पादन में कुछ है और वो उत्पादन में अंश कब जुड़ा है जब ईश्वर की सहायता उसको मिल गई है तब जीवात्मा का अंश उत्पादन में जुड़ा है इससे क्या समझ में आया फेर दोहराता हूं था था। आपने अन्न का उत्पन्न किया कोई आविष्कार किया कोई यंत्र बनाया ठीक है आपने परिश्रम किया है बौद्धिक परिश्रम शादी किया ठीक है आप ये देखेंगे कि वो जो यंत्र बनाया अन्न उत्पन्न किया आदि आदि उनमें आपका सहयोग है पर ईश्वर काना सहयोग जिन जिने नाक से और कर्म नसनाडी हृदय आदिको ले बहार वायु जल अग्नि इ जीवन सुरक्षित जी नी सकते बह का जीवन इतना बह सेक यन्त्र बना पा अपि ईश्वर काधि सहयोग आजीवत्मा का। आप किसका सहयोगे दोनो कुलना जीवात्मा का सहयोग अस् दूसीर चले जीवात्मारीर आदित अकेले पृथक् दीय थो देश छोड दो स्वतन्त्र अलग प्राकृत पदार संबन्ध न रने दो न ईश्वर जीवन गति स्थिति विधि क्या है अीव बल ज्ञान देखो क क्या है? है? तो आप कितनी गणना करेंगे कितना अंश उसका और अकेला रहकर जीवात्मा ईश्वर से और प्रकृति आदि से अकेला रह करके वो कुछ भी नहीं कर सकता या कर सकता अकेला स्वतंत्र छोड़ दीजिए जीवात्मा को वो कुछ भी नहीं कर सकता उसके पश्चात ईश्वर से सारे साधन मिलते हैं सुख स्थूल शरीर आदि बाहर सृष्टि हमारे सामने आदि आदि इतना उसके पास होने के पश्चात फिर वो प्रयास करता है और फिर उत्पादन करता है आविष्कार करता है ये स्थिति ऐसी होती है अब देखना यह चाहिए हम ये नहीं मानते कि जीवात्मा का इन उत्पादन में कुछ भी सहयोग नहीं है क्या समझ में आए जीवात्मा सहोग न ये मानते इड़ा है सहयोगा किञ्च का कहि लोग बोते निमित मातर हा का ह समी ईश्वर भावमित मातर हो भाव जीवात्मा का इ कम अंश है सारे उत्पादनो मे विद्या मे धनसम्पत्ति मे योग मे समाधि मे वो नाम मातृ का इत्मा है प्रतीत ईश्वर के सामर्थ्य को देख करके ईश्वर के ज्ञान बल को देख करके सृष्टि की रचना को देख करके सब कुछ देख करके वहां ऐसी स्थितियों पर जीवात्मा भी ही कुछ ना हो कभी <laughs> क्या समझ में आया मैंने जो पहले प्रयोग किए थे ना वहां पर मेरे दिमाग में बहुत काल तक जीवात्मा कुछ भी नहीं है <laughs> क्या समझवाया <laughs> क्या समझवाया बोलिए जीवात्मा ही नहीं ये संसार भी कुछ नहीं है सब सम्ब इश इत प्रभाता ईश्वर प्रति जि शा वारी स्थिति ज बोलते लोकं आ सप् कुछ कुछ दिखा न स्थिति वीती सारा समर्ध्य सारी शक्ति बनना बिगाडना मनुष्य अधिकार मे कुछ है इदी मे कुछ तो वहां पर ऐसी स्थिति आ जाती है आपने वो दुआ सुना है ना जब मैं था जब ईश्वर नहीं था क्या है वो जब मैं था तब हरी नहीं हाँ हरी आया तो मैं नहीं जब मैं था तो वो नहीं सुना ना दुआ दुआ सुना है तो उसका भाव तो इस ढंग से लेना चाहिए तो वो जो स्थिति उत्पन्न होती है वो जब आपको सुना रहा था अकेला जीवात्मा इसको अच्छी तरह देखो वो कुछ नहीं कर सकता प्रकृति को छोड़ो अलग प्रकृति अकेली छोड़ दो प्रकृति को सत्वर को वो एक घास का टनका नहीं बना सकती या बना सकती है तो क्या बल है इनका क्या शक्ति है जीवात्मा की और प्रकृति की आपको यहां जाना पड़ेगा यहां जाकर के मानसिक स्तर पर ठीक निश्चित करना पड़ेगा कि वास्तविकता यही है ये जो हम मान्यता बना रहे हैं अपने लोगों की यह सारा मिथ्या मनगणित बात वो मान से उखाड़ के फेंकता मन से इन मान्यताओं को अब ईश्वर ऐसी स्थिति में तम योगी अनुग्रह आती ये जो स्थिति उत्पन्न होती है वो ऐसी स्थिति में आता है जीवात्मा तब जीवात्मा उसके ऊपर कृपा दृष्टि जिसको बोलते हैं यमे विनते लभ्य वो जो स्थिति जब जीवात्मा की आती है तब ईश्वर उसको सीधी देता है और वो सहायता दे अपने सुर को दिखाता है अब ये स्थिति उत्पन्न करना ही हमारा काम है वैज्ञानिक अर्थात् मन नहीं गण नी ह काल्पन नी जा बना लि वैसा कार्ये कि भो ईश्वर प्रदत् चिके सते हा का समर्थ नै कर्म के हम करते हैं। है कर्म के भो शक्तिशली है हे अपि बल है ये व्यक्ति किमाग बन्याहता हता न चेत् ईश्वर मा या न शङ्का उ भवान् का कादा ये हा बलक इ भौति दिमागना अस्मा दिमाग बना ईश्वर मानने वे ये दिमाग बहु बना हा बहु कुछा का न ये न के तु ईश्वर I, तो अब अवै समादनीय विदुतगंज